आज 21 नवंबर दो गुरुवार का दिवस है और हरिहर विकासम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जैसे हम ब्रह्मा ब्रह्मानंद वल्ली तैतृ उपनिषद पढ़ना आरंभ कर चुके हैं पिछली बार तक हमने पांच अनुवाक पढ़ के छठे को शुरू किया था उसी को हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं कुछ बातें है जो हमने पहले समझी थी उनको फिर से समझ के फिर हम आज की बात अपनी आगे बढ़ाते एक क्रम हमने देखा शिक्षा शिक्षावल्ली में हमें उस योग्यता को प्राप्त करने के गुणधर्म बताए गए कि हम अपने में कैसी योग्यता प्राप्त करें जिसके द्वारा परमेश्वर के अनुभव को महसूस कर सकें उसके बोध को अनुभव कर सकते हैं और उसके बाद ब्रह्मानंद वल्ली आरम्भ होती है जिसमें ब्रह्म के स्वरूप को दिखाया जाता है अब ब्रह्म को दिखाना और किसी अन्य वस्तु को दिखाने में बहुत फर्क है या तो वो अत्यंत कठिन है या वो अत्यंत सरल है वो अत्यंत सरल इसलिए है कि जिसके हृदय में बोध हो उसे लगता है ब्रह्मों को क्या दिखाना अपने स्वयं के अस्तित्व को क्या कोई नकार सकता है जो कुछ है ब्रह्म ही तो है उसे हम कैसे नकारेंगे कैसे कहेंगे कि वो नहीं इसलिए हमको कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं जो हम अगर आदि हैं अपने आँख से बाहर देखने के अपने कान से बाहर की आवाज़ सुनने के संसार की वस्तुओं को छूने के हम आदि हो चुके हैं इसलिए हमारी जो सामान्य इंद्रियां हैं वो दो चीज़ों को जानती हैं एक को कहती सत एक को कहती असत अगर हम कहें कि हमने खरगोश देखा जिसके दो सींग थे तो बोलो कि असत झूठ बोल रहा हो ऐसे ही अगर हम कहें कि मटके में पानी भरा है तो आप बोलेगा सत्य बोल रहा होगा क्योंकि ये संभव है इसलिए हमारे संसार में हमारी आंखों में हमारे इंद्रियों में वो एक आदत बन गई है सत और असत का भेद करने की कि जो चीज़ अनुभव में आती है वो सत्य है और जो चीज़ अनुभव में नहीं आती उसको हम असत समझते ये चीज बुती नहीं कहाँ से हो? लेकिन ये व्यवहारिक सत्य सत्य वास्तविक सत्य या असत्य से इसका कोई संबंध नहीं जो सत्य है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और इसके विपरीत जो अनृत्य है अनृत्य न जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे इंद्रिय गम में नहीं है या जो हमको इस संसार में दिखाई नहीं देता वो चीज़ हमारे लिए असत हो जाती है। तो सत और असत का भेद हमारी इंद्रियां सदा करती है जानती हैं कि ये चीज़ सत्य है या असत्य क्योंकि रात थी बहुत और तो सूरज होगा, आप बोलोगे असत, क्योंकि रात में सूरज नहीं उगता इसलिए वो हमारे लिए संसार में असत हो गया और जो चीज हम रोजाना इंद्रियों से अनुभव करते हैं वो हमारे लिए सत्य हो जाती है यहाँ सत और असत दोनों एक परम सत्य से अवतरित है उस परम सत्य के भीतर ये दोनों उपस्थित हैं उसको बोलते हैं अव्याकृत ब्रह्म ये न जिस ब्रह्म ने अभी कोई स्वरूप ग्रहण नहीं किया उसको अव्याकृत ब्रह्म कहते तो यहाँ सबसे सरल ये है कि हम हैं और हम अपनी अंतर यात्रा करें अगर आप सोचें कि हमारे जबान से आवाज़ निकल रही है तो ये कहाँ से आ रही है? अगर गले से आवाज़ निकलती है तो इस गले को कौन निर्देश दे रहा है अगर इस गले को निर्देश देने वाला हमारे भीतर बैठा है तो वो कौन है आप कहेंगे मैं ही तो कह रहा हूँ गले को के ऐसा बोलो ये मैं का सच्चा स्वरूप क्या है इस मैं को अगर हम पहचान लें तो हम कभी ब्रह्म पर शंका कर ही नहीं सकते यही ब्रह्म है लेकिन हमारी जो इंद्रियाँ सांसारिक आदत से ग्रस्त हैं सांसारिक अनुभव से दुखी हैं वो इंद्रियाँ इस सत्य से अनभिज्ञ हैं कि मेरा भी कोई सत्य हो सकता है काश काश्मीर शिवदर्शन में हमने कई बार पढ़ा हम कुर्सी को देखते हैं पर कुर्सी को देखने वाले को नहीं देखते हम संसार के दृश्यों को देखते हैं पर उस दृश्यों को देखने वाले को नहीं देखते वो संसार का दृश्य तो इस देखने वाले के लिए है अन्यथा अगर एक भी देखने वाला ना हो तो उस दृश्य का कोई मीनिंग नहीं कोई मायना नहीं क्योंकि वो उस देखने वाले के लिए ही वो दृश्य है तो हम इस शिक्षा वल्ली के बाद जब वल्ली को पढ़ें तो वंद वल्ली में क्रमशः अंतर यात्रा के सोपान दिए गए हैं स्टेप्स दिए गए हैं, कि सबसे पहले हमारा ये शरीर है इस संसार के बाद शरीर है शरीर के बाद में जिसको हम अन्नमय शरीर कहते हैं उसके अंदर प्राणमय शरीर जिसके द्वारा ये चलता है अन्नमय शरीर का आत्मा प्राणमय शरीर है उसका आत्मा मनोमय शरीर है उसका आत्मा विज्ञानमय शरीर है उसका आत्मा आनंदमय शरीर है और हर एक की पुच्छ प्रतिष्ठा है ना जिस पर वो आधारित है जिस पर वो बैठा है अपना अंतर्वर्तीय आवरण है जैसे हमारा अन्नमय शरीर प्राणमय शरीर पर बैठा है प्राणमय शरीर मनोमय शरीर पर बैठा है मनोमय शरीर विज्ञान में शरीर पर आधारित है विज्ञान में शरीर आनंदमय शरीर पर आधारित है और आनंदमय शरीर उसकी प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्म है यानी वो ब्रह्म पर आधारित है लेकिन ब्रह्म किसी पर आधारित ब्रह्म निराधार है उसको किसी अन्य आधार की जरूरत नहीं क्योंकि समस्त आधारों का वो आधार है क्योंकि हम कोई से भी क्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो उस क्रम की कहीं ना कहीं अनुवृत्ति समाप्त होती पिता के पिता के पिता के पिता के बाद में एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर उसका कोई पिता नहीं है वो सर्व का पिता है उसको परम पिता कहते तो ऐसी उस अनुवृत्ति के समाप्ति के स्तर पर वो सर्वोच्च शिखर पर या सर्वोच्च आधार पर सबसे विशाल स्वरूप में या सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्वरूप में वो ब्रह्म कहलाता है तो ब्रह्म पर हमको शंका इसलिए होती है कि हमारी जो दृष्टि है सदा सत और असत का भेद करते करते कई जन्मों में मात्र बहुवें दृष्टि बन गई वो अंतर्दृष्टि की योग्यता हमने खो दी है तो अंतर्दृष्टि की योग्यता हम विकसित करें इसीलिए ये ब्रह्मानंदवली है क्योंकि इस ब्रह्म के आनंद की अभी हम जैसे अगले और अनुवाकों में पढ़ेंगे कि हम उसके ब्रह्म के आनंद की अधिकता की कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे आएगा कि मनुष्य का एक आनंद और ब्रह्म के एक आनंद की तुलना अगर की जाए तो कितना फर्क है लेकिन ये समस्त आनंद उस ब्रह्मवेत्ता को उपलब्ध है जो अपने आप को उससे अभिन्न समझता है जानता है उसको जिसको अभिन्नता का बोध है तो ब्रह्म को जो असत जानता है कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है हम कहते हैं इसको असत जानने का तरीका कैसा जिसको हम कहें वो तो नास्तिक है या वो कहता है कि भगवान नहीं है कुछ नहीं होता भगवान कर्म का कोई फल नहीं है हम चाहे जो करें जैसे चार भाग दर्शन है वो कहते हैं खाओ पियो मौज करो बाकी दुनिया में कुछ भी नहीं रखा कोई भगवान नहीं है कोई कर्म नहीं है कोई कर्म फल नहीं है उधार भी लेके घी पियो, क्योंकि यहाँ जो खाओ पियोगे वो साथ जाएगा बाकी सब यही रह जाएगा ये उनका दर्शन है लेकिन ये अनस्तित्व आदि वो स्वयं के अस्तित्व को नकार अगर वो स्वयं के अस्तित्व पर अंतरदृष्टि डालें तो जानेंगे कि वो स्वयं उस अस्तित्व को नहीं निकाल सकते जिस अस्तित्व पर समस्त ब्रह्मांड आधारित है। ब्रह्म सबका साधारण कारण है कॉमन कॉज जैसे अगर 50 तरह के गहने रखे हैं दुकान पे, तो सबका साधारण कारण स्वर्ण है उस स्वर्ण के कारण ही समस्त भिन्न भिन्न वस्तुएं बनी हुई भिन्न भिन्न गहने बने हुए इसे कहते हैं कि ब्रह्म इस संसार का साधारण कारण है अब जब वो ब्रह्म इस ब्रह्मांड को बनाता है तो वो कामना करता है कि मैं बहुत हो जाऊं। यहाँ बहुत हो जाने से क्या तात्पर्य है बहुत हो जाने का हमारे संसार में क्या मतलब निकलता है कि मैं शादी कर लूँ बच्चे पैदा कर लूँ और खूब सारा हो जाऊँ घर परिवार बसा लूँ हमारा एक सामान्य अनुभव है एक संसार में बहुत होने पर लेकिन ब्रह्म कैसे बहुत होता है वो इस नाम रूपात्मक जगत को जन्म देता है और कैसे जन्म देता है वो तप के द्वारा जन्म देता है यानी वो पिता पुत्र की तरह जन्म नहीं है माता पुत्र की तरह जन्म नहीं है वरन उसका रूप परिवर्तन निरूप से स्वरूप होना वो बिना रूप का है लेकिन उसके अंदर समस्त रूप है और उससे वो स्वरूप होता है ना वो विभिन्न रूपों को धारण करता है और जो विभिन्न रूप हैं उन विभिन्न रूपों का होना ही उसका बहुत होना है वो कहता है मैं एक को असमें बहुत से आमी यानी मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊं ये एक प्रसिद्ध वाक्य है इसका तो वो कहता है कि मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊं ये बहुत होना उसका नाम रूपात्मक विश्व में बदलना है स्वयं को नाम रूपात्मक विश्व में प्रकट करना है वो जब तक अप्रकट है अव्याकृत है जब वो प्रकट होता है तो नाम रूपात्मक व्याकृत जगत हो जाता है व्याकृत का मतलब होता है जिसको हम परिच्छ रूप से पहचान सकते हैं कि ये गुलाब का फूल है ये ताज़ा है ये बासी है ये कुर्सी है ये लकड़ी की है ये प्लास्टिक की हम उसमें जब अलग अलग गुणों का समावेश कर सकें उनको अन्य से अलग कर सकें विजातीय से भी अलग कर सकें सजातीय से भी अलग कर सकें कुर्सियों में भी वो कुर्सी जो सबसे बड़ी है सारे फर्नीचरों में कुर्सी वो विजातीय से अलग हो गई और कुर्सियों में भी सबसे बड़ी वो सजातीय से भी अलग हो गई इस तरह से जब हम उनको भिन्नताओं के संसार में प्रकट करते हैं तो वो ब्रह्म का बहुत हो जाना है फिर वो कहते हैं कि वो ब्रह्म उस अपनी रचना में अनुप्रविष्ट होता है अनु का मतलब होता है बाद में प्रविष्ट होना है यानी प्रवेश करना फिर कहते हैं कि वो मनुष्य की बुद्धि गुफा में प्रविष्ट हो जाता है अब यहाँ इन बातों का मतलब कि वो जितनी वस्तुएं उसने तप से कल्पित की अपने विमर्श से अपने भीतर बनाई उन सब को जब उसने प्रकट करना चाहा तो उसने अपने आप को उस रूप में ढाला उसी का नाम है कि वो उसमें अनुप्रविष्ट हो गया यानी ये कुर्सी हो ही नहीं सकती अगर इसके अंदर इसका अस्तित्व ना हो एक घड़ी भी नहीं हो सकती उस घड़ी में उसका अस्तित्व ना हो एक मनुष्य नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य में उसका अस्तित्व है उसमें मनुष्यता ना हो तो वो मनुष्य ही नहीं जिसमें कुर्सी हो तो वो उसमें जो कुर्सी का गुण है वो होना जरूरी है तभी उसमें वो कुर्सीव है इसलिए वो तो कुर्सी जिसमें लवन है वो जल है जिसमें ज्वाला है वो अग्नि है इसलिए अग्नि में वो ज्वाला रूप से है शकर में वो मिठास रूप से है चंद्रमा में वो चांदनी के रूप में है हर रूप में वो उसने अपने आप को अनुप्रविष्ट किया यानी उसके बगैर उसका कोई अस्तित्व अगर हम एक सूर्य की कल्पना करें कि वो अंधकारहीन अंधकार में डूबा है उसमें कोई ज्योति नहीं है तो आप कहेंगे फिर सूर्य है ही नहीं ऐसा सूर्य हो ही नहीं सकता कि जिसमें प्रकाश न हो उष्मा न हो जो दिखाई न दे ऐसा सूर्य हो ही नहीं सकता ऐसे सूर्य की परिभाषा ही ये है कि वो प्रकाशमान है सदैव प्रकाश देता है इसलिए उस रूप में उसके अंदर उसके गुणों के रूप में उसने अपने आप को अनुप्रविष्ट किया एक मनुष्य है तो मनुष्य का पुतला मनुष्य नहीं है लेकिन उसके अंदर उसने अपने आप को प्राण रूप से बदला आनंद रूप से बदला उसने विज्ञान रूप से बदला उसने अन्न रूप से बदला और उस तरह उसने इन पांच कोशों को जन्म दिया और तब वो मनुष्य बना इस तरह से वो मनुष्य में भी अनुप्रविष्ट है अब हम कहेंगे कि वो बुद्धि गुफा में कैसे चला गया तो बुद्धि गुफा में जाने का एक ही मतलब है कि वो बुद्धिगम्य तभी हो सकता है जब मनुष्य उसे एक केंद्र में कहीं महसूस करे पिछली बार इस बात के लिए अपने उदाहरण दिया था कि जैसे राहु अंतरिक्ष में कहीं दिखाई नहीं देता लेकिन जब वो सूरज के सामने आता है तो दिखाई देता है और वो सूर्य के किरणों को रोक लेता है चंद्रमा के सामने आता है तो चंद्रमा की चांदनी को रोक लेता है और उसे ग्रहण लग जाता है लेकिन अगर हम कहें कि अंतरिक्ष में ऐसे ही हमको राहु का फोटो खींचना है तो आप नहीं देख सकते क्योंकि राहु कहीं दिखाई नहीं देता ये एक सांसारिक उदाहरण है निश्चित रूप से इस उदाहरण में कहीं खामियां हैं लेकिन अभी उन खामियों पे नहीं जाएं, हम तो ये समझें कि उसे बुद्धि गुफा में अनुप्रविष्ट करके ऋषियों ने क्या कहने की कोशिश की कि बुद्धि गुफा में वो अनुप्रविष्ट है इसका मतलब ये है कि बुद्धि के सापेक्ष वो वैसे ही देखा जा सकता है जैसे कि चंद्रमा के सापेक्ष राहु को देखा जा सकता है जैसे चंद्रमा के सामने आने पर राहु दिखाई देता है क्योंकि वो चंद्रमा की रोशनी को रोक लेता है वैसे ही बुद्धि के सापेक्ष वो दिखाई देता है इसलिए वो बुद्धि गुफा में अनुप्रविष्ट है और फिर वो तो फिर जब सबकी बुद्धि गुफा में अनुप्रविष्ट है तो फिर हमको दिखाई क्यों नहीं देता इस प्रश्न के उत्तर हमको शिक्षावली में मिल चुके हैं कि जब तक उसका शांत चित्त न हो कामनाओं से मुक्ति न हो परमेश्वर की प्राप्ति के प्रति उसके हृदय में तीव्र इच्छा न हो घर लौटने की तीव्र तमन्ना न हो हृदय में सरलता न हो रिझुता न हो तब तक चित्त शांत नहीं होता और शांत चित्त में ही परमेश्वर का अनुभव संभव होता इसलिए शिक्षावली में इसके उस व्यक्ति के उन गुणों को निरूपित किया था जिनके द्वारा वो परमेश्वर के बोध की ओर अग्रसर हो सकता हैं इसके बाद कहते हैं कि वो कैसा है अनिरुक्त है अनिरुक्त का मतलब होता है जिसकी कोई आकार नहीं जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते अनिरुक्त एक होता है निरुक्त निरोध का वर्णन हम कर सकते हैं हमने अगर प्रेमलाल जी को नहीं देखा तो हम उनको बताएंगे कि वो फलाने गाँव में रहते हैं फलाना एड्रेस है उनका ऐसे रंग की इतिहाइट है फलाना चश्मा पहनते हैं तो आप उनको निरुक्त कर सकते हैं उनके बारे में अन्य लोगों को हटा के उनके बारे में व्यवस्थित बता सकते हैं कि हमको तीन जने मिल भी हम पहचान लेंगे कि प्रेम जी हैं लेकिन यहाँ पर हम उनको निरुक्त तो नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं लेकिन हम उसको कैसा बताएँगे उसको हम उल्टा तरीके से बता सकते हैं वो ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं लेकिन वो ऐसा है ऐसा है हम नहीं बता सकते इसलिए उसको हम अनिरुक्त हैं और ये अनुरुप्त को बताने के लिए ही नेति नैति नाम की विधि अपनाई गई है उपनिषदों में कि वो ऐसा भी नहीं है वो ऐसा भी नहीं है वो ऐसा भी नहीं है अब यहाँ पर वो अनिरुक्त है वो अनिलयन है जिसका कोई आधार है वो सबका आधार है क्योंकि वो अंतिम आधार है मनुष्य एक पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है यहाँ पर जो अन्न प्राण मन विज्ञान और आनंद है वो इस ब्रह्मांड के कोषों के प्रतीक और वो सबके केंद्र में क्या है आत्मा रूप से स्थित है उसी ने अपने आप को विज्ञान यानी चेतन और जड़ दोनों रूपों में बदला अरे जितने जड़ और चेतन हैं सत्य और असत्य हैं प्रकट और अप्रकट हैं दृश्य और अदृष्ट हैं जो सांसारिक सत्य और सांसारिक असत्य हैं जो नृत्य और सत्य हैं उन सब को आधार देने वाला ब्रह्म ही है जो परम सत्य कहलाता है। मतलब यहाँ सांसारिक असत्य को भी जन्म देने वाला वो सत्य है परम सत्य है और सांसारिक सत्य को भी जन्म देने वाला वो परम सत्य है अब यहाँ बड़ी एक विज्ञान के साथ में एक बड़ी समानता दिखाई देती है हम कहते हैं कि वो संसार में जो नियम बनाए गए, वो उसने बनाए अभी हम कहते हैं कि एक किसी चक्र की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है बाविस बटे वो कहीं पर भी किसी भी देश में किसी भी चक्र के साथ प्रयोग करें तो हमको अनुपात यही मिला तो ये अनुपात कहाँ से आया इस नियम का जन्म किसने दिया संसार में प्रकृति के बहुत से नियम हैं जिनको वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि प्रकृति के नियम है ये पाई भी उनमें से एक नियम है उन नियमों को खोज निकाला तो ये नियम क्या शाश्वत थे या इन नियमों को बनाने वाला कोई था विज्ञान पहले परमेश्वर के या किसी रचनाकार के अस्तित्व को अस्वीकार करता था ऐसा कोई नहीं ये तो प्राकृत नियम जब दार्शनिक पूछता था कि इन प्रकृत नियमों को नियम में बनाने वाला भी तो कोई होगा तो विज्ञान कहता था नहीं ये तो प्राकृतिक नियम है इन नियमों का नियंता कोई नहीं है वो तो अपने आप बने वो संसार के रचना के बारे में भी इन्फ्लेशन थ्योरी है कि वो सतत द्विगुणित होता चला गया और वो मेटर और एंटी मेटर बनता गया यानी कि पदार्थ और विपरीत पदार्थ दोनों आपस में मिलकर मात्र तो फिर ऊर्जा बन जाती इस तरह से संसार का बीज गणित जोड़ शून्य इस संसार में समस्त ऊर्जा अगर देख लिया तो कुल मिलाकर शून्य है क्योंकि जितनी ऊर्जा है विपरीत ऊर्जा भी उतती है जितना पदार्थ है विपरीत पदार्थ भी उतता है और जब आपस में मिलते हैं तो शून्य हो जाता है जैसे कि एक धनावषित करण है और ऋणावेश कर्ण आपस में मिलेंगे तो शून्य हो जाएंगे और यही कारण है कि हम अपने शिव दर्शन में शिव को शून्य कहते हैं कि उसी से सब उधार लिया गया है धनावेश भी और ऋणावेश भी पदार्थ भी और अपदार्थ मैटर और एंटी मैटर वो सब उसी से लिए गए इसलिए हम इस संसार के समस्त जोड़ को देखें समस्त बीज गणित जोड़ों को देखें तो वो शून्य हो जाता तो एक जो विज्ञान से एक की हम बात शुरू करी थी उस फिर उस बात पर आते हैं कि ये नियम कहाँ से आए? क्या ये नियम शाश्वत थे आज वे विज्ञान जानता है कि अगर ये ब्रह्मांड जिस बात की समस्त संभावनाएं विज्ञान अब मानने लगा है कि एक बिंदु से आरंभ हुआ जिसको उन्होंने नाम दिया है सिंगुलरिटी यानी उस सिंगुलरिटी से पूरा ब्रह्मांड बनाए और उनका कहना पड़ता उसमें अनंत घनत्व था क्योंकि समस्त संसार में आज जो दिखाई दे रहा है उस एक बिंदु में समाहित था उसकी ग्रेविटी यानी उसका जो गुरुत्वाकर्षण था अनंत था और वहाँ पर भौतिक शास्त्र के कोई नियम नहीं थे ये मैंने बोलता वरन वो बड़े बड़े विज्ञानिक बोलते हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान के प्रवक्ता हैं जो बोलते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान किस तरह से ब्रह्मांड जन्मा होगा और आज कैसा है और इस ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा यानि ब्रह्मांड के जन्म से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक की कथा जो वैज्ञानिक खोजने का प्रयास कर रहे हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मांड एक सिंगुलरिटी से जन्मा जिसमें कोई नियम नहीं थे यानी किसी तरह का ये नहीं था कि वहाँ न कोई परमाणु था ना वहाँ पर समय था ना अंतरिक्ष था ना कोई पाई का मान था ना कोई दो और दो चार थे वहाँ किसी तरह का कोई नियम नहीं था वो समय भी नहीं था इसलिए वो कहते हैं कि उसके पहले के बारे में बात करना मूर्खता है यानी कि जैसे कि याज्ञवल्क और मैत्रेय के संवाद में याज्ञवल्क ने मैत्रेय को ललकारा था कि हे लड़की अब इसके आगे की बात मत करना अन्यथा तुम्हारा सिर्फ धड़ से अलग हो जाएगा और वही बात वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई वो सिंगुलरिटी के पहले की कोई बात मत करना क्योंकि उसके पहले का बात करने का कोई मायना नहीं क्योंकि समय वहीं से शुरू हुआ उसी बिंदु से समय शुरू हुआ और उसके पहले अगर कुछ था तो आज के ब्रह्मांड को वो प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि आज का जो ब्रह्मांड उसी बिंदु से जन्मा इसलिए उस सिंगरिटी की जब बात करते हैं तो हमें फिर उस शिव का ध्यान आता है कि जिसने समस्त नियमों को बनाया समस्त ब्रह्मांड को बनाया और उसी के कारण उसी पर सब कुछ आधारित और वही सबका अंतिम कारण और सबका प्रथम कारण अंतिम है न कैसे पूर्व पूर्व हम पीछे चलते जाएं तो अंत में वही बच रहता है और वो ब्रह्मांड को हम कहें कि कहाँ से उत्पन्न हुआ तो वही उसका आधार है इसलिए वो प्रथम कारण है अब इसके आगे जो सप्तम अनुवाक था वो वो बड़ा विशिष्ट भाषा में शुरू होता है वो कहते हैं कि पहले जगत असत था असत से सत का जन्म हुआ अब आप कहेंगे कि असत से सत्य हो ही नहीं सकता जो नहीं था उससे होने वाली चीज़ कैसे पैदा हो जाएगी यहाँ असत से मतलब है जो अव्याकृत था जो अपने आप को अव्यव में बटा हुआ नहीं था यानी जो अभी तक जिसका कोई नाम नहीं था कोई रूप नहीं था जैसे अगर आप एक सोने का डला लेके आए तो आप क्या बोल सकते हो कि क्या ये मंगलसूत्र है क्या ये अंगूठी है क्या ये चूड़ी है आप बोलोगे है तो कुछ भी नहीं है पर इसमें सब है तुम तो जो चाहो वो बना सकते हो मंगलसूत्र भी बना सकते हो अंगूठी बना सकते हो चूड़ी बना सकते हो और न जाने कितनी तरह के और गहने बना सकते हो तो क्योंकि ये वो सब है ऐसे ही उसको हम यहाँ पर असत बोलते पहले वो असत था फिर उससे वो सत हुआ उसको सत्य को यहाँ पर व्याकृत ब्रह्म बोलते हैं व्याकृत है ना जिसकी नाम रूपात्मक उपस्थिति या विधायक सत्ता जिसको हम यहाँ कहते हैं वो है सांसारिक विधायक सत्ता पॉजिटिव एग्जिस्टेंस जो है वो उस नाम रूपात्मक जगत की तो उसी से नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हुआ उसने ये कैसे बनाया तब के द्वारा या अंतर विमर्श करके तय करें कि कैसे बनाना और क्या बनाना और कौन से नियम रखना उसकी तरह उसने बनाया फिर उसने किस रूप से बनाया उसको सुकृत से बनाया सुकृत के यहां पर संस्कृत में दो मतलब होते हैं एक होता है स्वयं से सुकृत या स्वयं के द्वारा और दूसरा होता है पुण्य सुकृत का मतलब होता है पुण्य अच्छा कार्य जिस कार्य की समाज में तारीफ़ की जाती जैसे आपने धर्मशाला बनवाई तो कहते हैं कि सुकृत है क्योंकि लोगों को उससे विश्राम मिलेगा आराम मिलेगा लोग परेशानी से बचेंगे आपने प्याऊ बनाई एक प्यासे को पानी मिलेगा आपने एक अस्पताल बनाया तो किसी रुग्ण को रोगी को इलाज मिलेगा इस तरह से जो ऐसे काम किए जाते हैं उनको सुकृत कहा जाता है तो कहते हैं कि संसार भी परमेश्वर का सुकृत है उसने संसार क्यों बनाया आनंद की अनुभूति के लिए बनाया आनंद की अनुभूति किसकी जो वो अकेलाई तो है उसके सिवा कोई है ही नहीं इसलिए स्वयं की आनंद की अनुभूति और चूंकि आप भी उससे अभिन्न हो इसलिए आपके भी आनंद की अनुभूति इसलिए वो आनंद की अनुभूति के लिए बनाए वो कहते हैं कि इसलिए वो पुण्यकर्म भी है क्योंकि वो भिन्नता पैदा करके आप सबको वह आनंद वितरित किया उसने इसलिए वो सुकृत कहलाया तो परमेश्वर ने संसार को तब से बनाया और सुकृतपूर्वक बनाया उसके बाद में कहते हैं कि संसार रस रूप है अब रस किसको कहते हैं यहाँ पर इसके फिर अलग अलग मतलब हैं रस का एक मतलब होता है सार एसेंस यानी जिसको अब मौसमी को लो तो उसमें छिलके भी हैं कोचा भी है बीजे भी हैं और अंत में रस है और हमको मतलब किससे अभी सबसे ज़्यादा रस से होता है उसी में स्वाद है उसी में वो गुण है जिनके कारण हम उसको खरीदते हैं अब एक मौसम भी लाओ जिसमें एक बूँद भी रस नहीं निकलेगा तो आप दुकानदार से लड़ाई करने पहुँच जाओगे तो भैया इसमें बिल्कुल भी रस नहीं है क्योंकि रस ही है जिसके लिए हमने मौसम भी खरीदी थी वन्य था रस के सिवा उसका हमारा कोई सरोकार ही नहीं है हमारा सरोकार तो रस से है एक नींबू भी लाएंगे तो उसमें जो रस है वही हमारे काम का है इसलिए रस का मतलब होता है सार जो उस वस्तु का मूल कारण है या उसकी मूल उपादेयता है उसकी जो मूल उपाधेयता उसके आम है और आम में अगर तो रस नहीं है तो वो आम ही नहीं है किस काम का मौसमी है और मौसमी में रस नहीं है तो किसी काम का नहीं नींबू है नींबू में रस नहीं है तो किसी काम का नहीं इसलिए जो मूल एसेंस है वही रस कहलाता है यानी कि रस वो है जो उसका एसेंस है जो उसका सार है जिसके कारण उस वस्तु की उपयोगिता है तो इस तरह वो परमेश्वर इस संसार में रस रूप से है रस का दूसरा मतलब होता है आनंद रस का मतलब होता है आनंद आनंद रूप से वो इस संसार में है वो सबसे पास में कौन सा कोष है उसके आनंदमय कोश है उस आनंद के एक लेश मात्र से वो परमेश्वर के आनंद का कितना लेश मात्र है इसका अंदाज लगाओ कि पूर्ण समुद्र अगर परमेश्वर है तो एक बूंद वो मनुष्य का आनंद है हमको जो आनंद मिलता है संसार में कई तरह से मिलता है खाने पीने सोने देखने उठने बैठने विश्राम करने से लेकर परिवार का सब तरह का आनंद हमको भिन्न भिन्न प्रकार का आनंद मिलता है और मज़ेदार बात यह है कि वही आनंद हमको चलाता है हमको अगर वो आनंद ना आए तो संसार में कुछ भी नहीं हो ना ये मकान बने ना ये दुकान लगे ना वो कोई खेती करे ना कोई शादी करे, ना कोई बच्चे पैदा करे, क्यों करें क्या मिलेगा हम हम जो करते हैं उसी आनंद के निमित्त करते हैं अने परमेश्वर की आनंद का इतना छोटा सा हिस्सा जो समुद्र में एक बूंद के बराबर है इसको हम अगले अनुवाद में समझेंगे कि कितनी बड़ी बूंद है वो लेकिन अभी हमें समझें कि उस आनंद का बूंद बराबर हिस्सा हमको चौबीसों घंटे मेहनत करवा सकता है उस बूंद के लिए हम जमाने भर की जहमत उठा सकते हैं हम ये भी कर लें वो भी कर लें माथापच्छी कर लें लड़ाई झगड़े कर लें षड्यंत कर लें भाई को लूट लें षडयंत्र यंत्र लें सब कर लें क्योंकि हम वो आनंद चाहते हैं। क्यों करते हैं हम इतना पैसा इकट्ठा क्यों मकान इकट्ठा करते हैं क्यों धन दौलत इकट्ठी करते हैं क्यों शादी करते हैं क्यों बच्चे पैदा करते हैं क्यों अच्छे कपड़े पहनते हैं क्योंकि हर जगह हमारे पास एक उद्देश्य है उस आनंद की झलक मिल जाए और वो आनंद की झलक एक क्षण के लिए मिलती है फिर गायब हो जाती है नया कपड़ा सिलाओ बड़ा मज़ा आता है एक दिन पहले दूसरे दिन लगता है वह ठीक है पुराना हो गया वो आनंद समाप्त हो जाता है क्योंकि ये आनंद है हर आनंद परमेश्वर की वो आनंद की एक बूंद है उसकी एक छोटी सी झलक है लेकिन ये उस हमारा ये जो आनंद है संसार का आनंद उस महान आनंद की तुलना में अत्यंत छोटा है और वो छोटा सा आनंद भी हमसे वो सब काम करा जाता है जो इस संसार को चलाने के लिए पर्याप्त है इसलिए वो कहते हैं वो रस रूप है उपनिषदों में कहा है रसो वैस वह रस स्वरूप है क्योंकि संसार में परमेश्वर इस संसार के रस के रूप में एसेंस के रूप में है ना संसार का सार जैसे मौसम्बी का रस नींबू का रस हम कहेंगे इमली तो लाया पर खटी बराबर नहीं है खटाई होना उसमें बढ़िया तब तो काम किए इसलिए उसका सार क्या है वो खटाई है तो उसमें संसार का सार क्या है वो है परमेश्वर जो ब्रह्म है वही इस संसार का सार है और वो अगर न हो तो ये संसार किसी काम का नहीं है क्योंकि संसार हिलेगा डुलेगा भी नहीं और वो संसार रस रूप है क्योंकि इस संसार में उस आनंद के निमित्त हम वो सब काम करते हैं जिसके द्वारा ये संसार चलता है उस कार्य को क्या बोलते हैं प्राणन यानी प्राणी लोग जो चेष्टा करते हैं उस आनंद को पाने के लिए उसका नाम है प्राणन प्राणन यानी प्राणवान लोग जो चेष्टा करते हैं उस आनंद के निमित्त उस आनंद को पाने के लिए हम चेष्टा करते हैं हम चाहते हैं कि वो हो जाए वो मिल जाए और उसके लिए हम अंतर चिंतन करें कि आज हमने पिछले हफ्ते भर में क्या किया तो हम लगेगा सारे काम जितने करें सबके सब उस आनंद के निमित्त करें कोई ऐसा काम नहीं हुआ करा हमने जानबूझ कर कि हम उस आनंद से दूर जाए उस आनंद के लिए सभी सिर से पैर तक की एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं और अगर किसी को वो आनंद न मिले तो संसार कितना निस्सार हो जाता है आप अंदाज लगाओ उन लोगों से जो आत्महत्या कर लेते हैं सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उस आनंद की अनुपस्थिति उन्हें संसार को निस्सार दिखाई देने लगती लेकिन संसार की निस्सारता दो तरह की होती है एक इस सांसारिक आनंद की अनुभूति की कमी जिसके कारण लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं और एक संसार के निस्सारता जो वैराग्य से होती है जिसमें उस परमेश्वर को पाने की प्रबल तमन्ना होती है प्रबल इच्छा होती है उस परमेश्वर तक तो जाने की जो संसार में इतना आनंद है तो उस परमेश्वर के आनंद बूंद में इतना आनंद है तो समुद्र में कितना होगा उस खोज में जो जाता है उससे संसार की उसकी निवृत्ति हो जाती है इस बूंद को छोड़ के मैं संसार की ओर जाऊँगा क्योंकि मुझे जब इस बूंद में इतना आनंद है तो संसार के समुद्र में कितना आनंद होगा तो उसको जो जाता है वो उसको कहते हैं निवृत्ति या उस उसको हो जाता है संन्यास्त हो जाता है उसको सन्यास हो जाता है कि मेरे को अब इस उस आनंद की ओर नहीं भागना कि दुकान कमाई पैसे कमाए शादी करी, नए कपड़े खरीदे बाल बच्चों के साथ खेले वो जो संसारिक आनंद है आता चला जाता आता चला जाता है और कोई आंत नहीं उसका और कभी वो टिक्का ही नहीं नया कपड़ा भी दूसरे दिन ही पुराना हो जाता नई कार खरीदते दूसरे दिन ही पुरानी होने लगती है इसलिए उस आनंद में कोई नित्य नवीनता नहीं है वरन उस आनंद में नित जीर्णता है वो आनंद आज का आनंद आज का आज, आज, आज बुरा होने लगता है आज का पैदा हुआ बच्चा तुरंत मृत्यु की ओर अग्रसर होने लगता है इसलिए उस आनंद में नित नवीनता की कमी है लेकिन एक आनंद है जिसमें नित नवीनता है वो ब्रह्म का आनंद जिसको हम अभी सातवीं वल्ली में पढ़ेंगे कि ब्रह्म का आनंद क्या है वो हम अगली वल्ली में जब पढ़ने जा रहे हैं जो अगले हफ्ते पढ़ेंगे कि ब्रह्म आनंद कैसा है लेकिन वर्तमान में हम समझें कि उस आनंद के एक बोध के लिए हम इधर तुधर संसार भर की मेहनत करते हैं लेकिन उस ब्रह्मानंद के लिए शायद हम नहीं करते और जिसको ब्रह्मानंद नहीं मिलता वो या उसको उस ब्रह्मानंद की उपस्थिति के बारे में जो नहीं जानता और जिसको संसारिक आनंद मिलने में कठिनाई होती है वो इस जीवन को त्याग देना चाहता है संसार से भागना चाहता है वो स्वयं का हनन करना चाहता है हत्या करना चाहता है खुद की क्योंकि उसको उस आनंद की अनुपस्थिति में जीने की तमन्ना समाप्त हो जाती है और एक योगी की भी जीने की तमन्ना समाप्त होती है, लेकिन वो आत्महनन नहीं करता वो इस जीवन को उतना लंबा करना चाहता है कि जब तक उसे परमेश्वर का बोध न हो जाए उस आनंद का अनुभव नहीं हो जाए इसलिए कहते जीवें श्रद्धा शतम वो सौ साल जीने की उम्मीद करता है सौ बार सौ सौ वर्ष देखने की उम्मीद करता है कि ताकि मैं कम से कम इतना समय धरती पर रहूं कि मुझे फिर से जन्म न लेना पड़े इसी जन्म में मेरा कार्य पूरा हो जाए इसके अलावा हम कहते हैं कि उसने अनुप्रवेश किया तो वो क्या बन गया दृष्टा बन गया जब आप देखते हो तो क्या हो जाते हो दृष्टा सुनते हो तो क्या बन जाते हो श्रोता जब सुनते हो तो बन जाते हो श्रोता अब संसार का काम करते हो तो क्या बन जाते हो करता इस तरह वो जानने वाला सुनने वाला देखने वाला करने वाला छूने वाला चलने वाला इस तरह से वो उन सब भिन्न भिन्न रूपों में अपने आप को बदल उसी का नाम है अनुप्रवेश करना वो परमेश्वर मनुष्य में अनुप्रवेश करता है और सभी जीव जंतुओं में अनुप्रवेश करता है और वो अपने आप को करने वाला देखने वाला छूने वाला जानने वाला कपड़े पहनने वाला कपड़े सीने वाला समस्त संसार के काम करने वाला बन जाता है इसलिए वो उस विभिन्नता को स्वीकार कर लेता है इसके अलावा कहते हैं कि जो ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ब्रह्म है उसको जान कर वो निर्भय हो जाता मनुष्य निर्भय हो जाता है वो जानता है जब तो निर्भय रहता जाता अब हम कहते हैं कि हाँ सब निर्भय हो जाता है तो तर्क व करने वाला बड़ेगा अरे क्या निर्भय हो जाता है पड़ोसी आके लकड़ी से कूटेगा तो तुमको डरने लगेगा क्या क्यों कभी आँखें बदमाश मारेगा तो डर नहीं लगेगा क्या वो उसको ब्रह्मा को जानने से तुम्हारे निर्भय होने का क्या संबंध क्योंकि तर्क तो सब तरह से किए जा सकते और ये तर्क भी कोई गलत नहीं कर रहा है वो सही कर रहा है कि भैया जब तुमको अभी सांप आ जाएगा तो क्या लगेगा और तुम बोले ब्रह्म को जानता हूँ मैं तो क्या लगेगा आपको तो यहां ऋषि उसका बड़ा अच्छा जवाब देते हैं कि भय किस चीज से लगता है वो तो उसके तत्व पे जाते हैं बिल्कुल उस बात के मूल पे बिंदु पे जाते हैं कि कहाँ से भय उत्पन्न हो भय उत्पन्न होता है उच्छेद से उच्छेद से भय उत्पन्न होता है उच्छेद का मतलब होता है नाश जब किसी को लगता है कि मैं नष्ट हो जाऊंगा तो उसको भय लगता है स्वाभाविक है कि जब मैं ना रहूंगा तो फिर मैं इस आनंद को कैसे पाऊंगा तो उस आनंद से दूर जो जाने का डर है उसको बोलते हैं उच्छेद तो उस उच्छेद के कारण वो डरता है वो डरता है कि मैं नष्ट हो जाऊंगा तो यहां पर ऋषि कहते हैं कि अगर वो उसका उच्छेद का डर है और उसका उच्छेद होता है यानी नाश होता है तो कोई उच्छेदक भी होगा नाश करने वाला होगा ही जो स्वयं नष्ट नहीं होता लेकिन दूसरे का नाश कर सकता है अब यहाँ हम उसको समझें कि नाश किसका होता है नाश इन पंच महाभूतात्मक शरीर का होता है जो हमारा जो शरीर है इसका नाश होता है तो हम जब तक इस पंचभूतात्मक शरीर से अहंता रखते हैं कि हाँ ये मैं हूँ कैसा रखेंगे अरे मैं हूँ मैं बलवान हूँ पैसे वाला हूँ प्रभावशाली हूँ पोलिटिकली स्ट्रांग हूँ राजनीति में दखल है मेरी और मेरी दूर दूर तक पहचान है एक इशारे पे ये कर सकता हूँ ये हमारा देहाभिमान है जब हम इस देहाभिमान में जीते हैं तो हम सबसे ज़्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि इन सब देहाभिमानों में इन देह के साथ में नष्ट होने का गुण छिपा हुआ है आप कहोगे मैं कलेक्टर हूं तो निश्चित रूप से आप रिटायर हो गए आप बोलेगे जवान हूं तो तय है कि आप बूढ़े होंगे अगर आप बोलेंगे मैं पैसे वाला हूं तो तय है कि ये पैसे आपके साथ अगले जन्म में तो नहीं जाएंगे इस जन्म में आप कितने भी पैसे का उपयोग करो कर लो बाकी फिर इस जन्म के बाद वो पैसे साथ में तो नहीं जाएंगे इसलिए इन सबके उच्छेद का डर है लेकिन जो उच्छेदक है उसका तो उच्छेद नहीं होता यानी जो ब्रह्म है जो इन सब का नाश करता है उसका तो उच्छेद नहीं होता तो वो स्वयं अनुच्छेद्य है अविनाशी है, उससे अगर हम तादाद में कर लेते हैं कि मैं तो वही हूं अहम ब्रह्मास मैं तो वही हूं जो संसार का उच्छेद करता हूँ मेरा कोई उच्छेद नहीं कर सकता मेरा कोई नाश नहीं कर सकता फिर उसको डर कैसा लगे क्योंकि मृत्यु का डर तब तक ही है जब तक उच्छेद का डर नष्ट होने का डर है ये डर है कि मेरा नाश हो जाएगा लेकिन मेरा नाश जब होगा तो मेरे इस शरीर का होगा मेरा कोई नाश नहीं कर सकता जब ये भावना प्रबल होती चली जाएगी ये कब होगी जब हमारी अंतर यात्रा के सोपानों में हम आगे बढ़ते जाएंगे, उस आनंदमय शरीर को भी पार करके हम जहां अपने केंद्र में स्थित होंगे ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है ये बातें वास्तव में हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं इन बातों को अपने जीवन के प्रायोगिक रूप से इन जीवन में उतार सकते हैं और ये हमारी दृष्टि में बदलाव ला सकते हैं कि हम अनुच्छेद्य हैं हमारा नाश नहीं हो सकता है जैसे कि फिर नानक देव क्या कहते थे निर्भह निर्वेर अकाल मृत्यु वो निर्भहू है जो परमेश्वर है वो निर्भह है और परमेश्वर को जानने वाला भी निर्भय है क्योंकि वो उसके साथ अनुच्छेद्य के साथ में तादात्म कर लेता है यानी जो अविनाशी है उसके साथ में वो कर लेता है इसलिए वो कभी भी नष्ट नहीं होता मारा नहीं जाता समाप्त नहीं होता क्योंकि वो अमरता को स्वीकार कर लेता अमरता को ग्रहण कर लेता तो आज की बात हमारी अपनी यही समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सतगुरु जय सखी सरकार की जय की जय करने करवता भद्र कर्णि शृणुयाँ देवास्तुष्ट सस्तनुषेमी देहित सहना स नौ गुन सवीर कर्वावहे तेजस्वीना वादीस्तु मां विषावे ओं इंद्रो व्रतश्रवा स्वस्ति पूषा विश्व स्वस्ति नाक्ष हरिष्टि स्वस्ति नो बृहस्पति गुणमद पूर्णमेदम पूर्णमेदनमुच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति